ओम शांति नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र से हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कैसे हैं आप एकदम खुश वंडरफुल और हैप्पी हूँ जी जी, जी। आ, मैं चाहूँगा अपने बारे में थोड़ी सी बातें बताइए जी हमारा नाम मनोज भाई जी है महाराष्ट्र पुना लोन सेंटर से और हम एक यौगिक किसान हैं और हम बहुत से दस साल से खेती करते हैं यौगिक अभी पाँच साल से करना शुरू किया है उसके पहले हम जैविक या जो गोबर जैव जीवामृत वो मिलाकर हम खेती करते हैं और उससे भी बहुत सी रिज़ल्ट आया कि जो पैदावार हो रही थी जो अनाज की वो बहुत ही ऐसी जो टेस्टबाज या उसका भी अच्छा रिज़ल्ट मिला जो हम जिन जिन जिनको जो गेहूं का हो वो देते थे तो उनको भी अच्छा लगा कि आपका जो गेहू का है बहुत अच्छा है और उसकी भी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ऐसा ज़्यादा था अच्छा मनोज जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा यौगिक खेती करते हैं तो इसके लिए क्या सिस्टम है कैसे कर सकते हैं क्या कॉमन आदमी भी इस प्रक्रिया में जुड़ सकता है क्या जी उसके बहुत सी सिंपल है कि इसके लिए कुछ आपको एक आ, सुबह आ, एक जितना आपको समय मिले या शाम के समय या जब जब आप आ, खेती में आते हो उस समय आपको बस एक शांत एक वाइब्रेशन देना पड़ता है कि एक वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो हमारे से वाइब्रेशन निकलेंगे तो पौधों को जाएंगे और पौधे भी हेल्दी वेल्दी होना शुरू होते हैं और उससे क्या होता है कि जो हमारे में कीटनाशक मारना मारने का नहीं होता है वो उसी से ही वो मुकाबला करते हैं इस तरह से और उसके लिए आपको बस एक परमात्मा की याद में बैठना और उससे उस पौधों को एक पा पावरफुल वाइब्रेशन को भेजना है और उससे पौधों का अच्छी तरह से विकास होता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया है कि कैसे पौधों का रक्षण कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ डीप साइलेंस का अनुभव करते हुए शुभभावना शुभकामना देते हुए चारों तरफ जो है चक्र लगाना है और सकारात्मक ऊर्जा से अपने आप को और खेती को वाइब्रेशन देते जाना है जो आपने बताया यानी एक विचारों का सुंदर तरंग आप जो है खेती के आसपास भी फैलाएं और अपने ऊपर भी उन्हीं तरंगों के साथ आप जीवन को व्यतीत करें तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सिंपल तरीका है योग्य खेती करने का और इससे आप जो है अपने आ, खेती को तो सुंदर बनाएंगे ही लेकिन उसमें क्वालिटी और गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होगी हाई क्वालिटी के आपकी फसल होगी जो मार्केट में सबसे अलग और यूनिक जो है अपनी पहचान बनाएगी तो आई इस पर आगे बढ़ते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी ब्रह्माकुमारी सेंटर में योगिक खेती की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको और वहाँ से आप ले सकते हैं और अभी हमारे साथ मनोज जी हैं मनोज जी कितने समय से आप ये खेती कर रहे हैं और किस तरह से आपका जो है प्रोडक्शन की कैसे आपको कॉन्फिडेंस आया क्या पहले आप अलग खेती करते थे बाद में आप योगिक खेती शुरू किया तो थोड़ा सा वो अनुभव शेयर कीजिए जब मैं ये ए... योगिक खेती से पहले जब मैं रासायनिक खेती करता था तो उसका क्या होता था कि हर साल हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता था और क्या कि जो फ़ायदा था उसी में जाता था और हर साल क्या हो? वही जो कॉस्ट बढ़ने से खर्चा भी बढ़ रहा था और जो गुणवत्ता थी जो धान की हो या जो क्रॉप की हो वो अच्छी नहीं थी उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं था इसी वजह से क्या हो गया लॉस जाना लगा तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया कि वो जो केमिकल वाला जो खेती करना वो स्टॉप किया और बाद में मैंने जैविक या जैविक खेती करना शुरू किया उससे क्या हुआ कि जो जमीन की जो जो ताकत थी वो बढ़ने लगी और फिर ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा था। फिर हमारा भी जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लगा उसके बाद जब मैंने यौगिक खेती शुरू किया तो उससे क्या हुआ कि और भी खर्चा भी कम होने लगा और फिर उसकी भी गुणवत्ता बढ़ने लगी जो भी जो हम फसल लेते थे उसकी भी क्वालिटी या उसका भी टेस्ट और भी बढ़ने लगा और उसके वाइब्रेशन देने से हमारे घर का वातावरण भी और जो खाने वाला उनका भी जो माइंड है उनका जो संकल्प है उनको भी चेंज होने लगा कि घर घर में जो शांति खुशी आने लगी उससे अभी देखो कि क्या है आजकल के लोग तो ऐसा वैसा खा रहे और गुस्सा झगड़ा हो रहा है लेकिन हमारा घर तो इसे खुश खुशी जैसा है और इस यही हमें उसकी प्रॉफिट बोलो या वही खुशी है हमको कि ये यौगिक खेती से मिलती है जी जी जी मनोज जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और पहले आप केमिकल का करते थे लेकिन अभी कुछ समय से आप यौगिक खेती जो है इसका ज्ञान मिलते ही आप इस पर आपने काम करना शुरू किया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र श्रोता मित्र जो सुनना चाहते हैं जो योगिक खेती करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें और जी अपने जी। जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं सुंदर बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं मनोज जी से कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज सबको कोट करे और एक जो गीत है जैसे संगीत के साथ आपका जो जुड़ाव है उसके बारे में बताती हुए एक कोई गीत आपका पसंदीदा हमें बताइए गीत तो वही एक गीत मुझे अच्छा लगता है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती हु. मेरे देश की धरती ये बहुत सी प्यारा सा गीत अच्छा लगता है कि जिस देश में सोना उगता था जो भारत देश हमारा यही हम सब किसानों का प्यारा गीत है अच्छा जी चलिए मनोज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती तो आइए दोस्तों आज के इस एपिसोड में जैसे मनोज जी ने अपना अनुभव शेयर किया काफ़ी समय से ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और जिसके वजह से उन्होंने अपने खेती का जो बिजनेस है उसे योगिक में परिवर्तन किया और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हुए योग के वाइब्रेशन से खेती को प्रोटेक्ट करते हैं और खेती का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सुनकर आपको आर्टिफिशल या थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन ये परम्परागत खेती में भी ऐसा ही होता है वैसे कहा जाता है किसान जो है खेती में चलने से ही खेती को दवा मिलती है आप बोलेंगे ये कैसी बात बोल रहे हैं आर रमेश क्योंकि आप जब चलेंगे खेती में और शुभ भावना से शुभ विचारों से जब खेती को अपना परिवार मानकर आप उस पर चलते हैं तो उसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं या कचरा है उसे आप उठा के एक जगह अलग कर देंगे है ना तो नेचुरली आपका चलना ही उसका देख करने से आप खेती के कचरे को हटा देते हैं तो ये अपने आप ही खेती में आपके कदम पड़ते ही खेती को खुशी होती है और खेती को अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पे ये हमारा एक जो है रैपो होता है और पेड़ पौधों के साथ या फसल के साथ आप एक कनेक्शन आपका बना रहता है और आज के समय में ये चीज़ें शायद थोड़ी सी दूर हो गई क्योंकि हम लोग माइंड चेंज हमारा हो गया है लोभ लालच के वजह से हम सिर्फ ये सोचते हैं कि इससे जितना ज़्यादा इनकम ले सके वो हो गया तो ये हमारी जो भावना है वो कहीं ना कहीं हम हम सभी को यानी हमको ही नुकसान पहुंचाता है भले हमें ऐसा लगता है कि कुछ पैसे मिल जाते हैं लेकिन पैसों से सुख नहीं मिलता है ना पैसों से आप बेड खरीद सकते हैं सामान खरीद सकते हैं लेकिन सुख की चैन नहीं खरीद सकते तो सुकून चाहिए तो सुकून बड़ा जो कार्य है वो करने की ज़रूरत है हम सभी को भी खुश रहना है और खुशी बाँटना है और खेती में जब भी जाएंगे तो खेती के साथ भी आपकी अच्छी वाइब्रेशन के साथ अगर आप बात करते हैं एक अच्छा विचार वहां पर प्रकंपन चलाते हैं तो उससे जो है खेती को बहुत आनंद मिलता है और खेत भी जो है अपनी पूर्ण सम्पूर्ण गुणों से भरपूर होकर फसल देती है कुछ नहीं दोस्तों प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि आज के समय की जरूरत है और आशा करता हूँ कुछ चीजें हमें कभी कभी सोच में डाल देता है लेकिन आप प्रायोगिक बनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी जैसे मनोज जी को मिला है तो आइए ऐसी के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति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 तो दूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के की आवाजें सुन के की आवाज़ें क्यों लगे कहीं शहनाई बजे लगे कहीं शहनाई बजे बातें ही मस्त के दुल्हन की तरह हर खेत सजे मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती देश की धरती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 ले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती के फूल यहाँ